जिज्ञासा अहम ब्रह्मास्मि, सोहम तत्त्वमसि आदि वेदांत के महावाक्यों को रटते रहने से व्यवहारिक जीवन में निरस्ता कठोरता तो नहीं आ जाती है समाधान तत्त्वमसि आदि महावाक्य व्यक्ति को निष्ठुर नहीं बनाते जहाँ आत्मा से अतिरिक्त कोई रहता ही नहीं वहाँ निष्ठुरता का प्रसंग ही कहाँ है सर्वात्म भाव ही तो ज्ञान है सभी एक शरीर में सिर से पैर तक आपका आत्मभाव है तो उस शरीर में कहीं भी चोट लगे आप झट दवा कराते हैं यदि आपका सर्वात्म भाव हो जाए तो निष्ठुरता कहाँ रह जाएगी हाँ व्यक्ति वेदांत को ठीक से समझ ना पाए तो भले ही शुष्क और निष्ठुर हो जाए ना समझी में तो कुछ भी हो सकता है एक शरीर में आत्मबुद्धि होने पर तो अन्यों के प्रति निष्ठुरता हो सकती है पर जहाँ स्व के अतिरिक्त अन्य है ही नहीं वहाँ निष्ठुरता कहाँ से आएगी शास्त्र दृष्टि से भी ज्ञान निरस नहीं है रसो वैस परमात्मा रस स्वरूप है तो उसका ज्ञान निरस कैसे होगा तैतृ उपनिषद के आनंद मीमांसा प्रकरण में बताया एक व्यक्ति जो पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट है युवा है शास्त्रज्ञ है शास्त्रीय चेष्टा करता है उसका आनंद मनुष्य लोग का उत्कृष्टतम आनंद है इससे सौ गुना गोक का आनंद है क्योंकि वहाँ शरीर में कोई रोग नहीं रहता अंतर ध्यान होने की शक्ति रहती है अन्य भी विशेष शक्तियाँ होती है उससे सौ गुना अधिक देवता का आनंद है पर उसी प्रकरण में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मन से सम्राट के आनंद की कामना की दूर हो जाए तो उसके अंदर काम रहित आनंद की जो अनुभूति होगी वह सम्राट के आनंदानुभव से भी अधिक होगी ब्रह्मलोक पर्यंत की संपूर्ण कामनाओं के त्याग पूर्वक ही ज्ञान उत्पन्न होता है अतः ज्ञानी में सर्व काम राहित्य स्वाभाविक है ऐसे ज्ञानी में जो सर्वात्म भाव होगा वहाँ आनंद ही आनंद रहेगा निरस्ता अथवा निष्ठुरता का प्रश्न ही नहीं रहेगा जिज्ञासा जीव माया और अज्ञान ये सब कब उत्पन्न हुए और कब तक रहेंगे समाधान ये सब अनादि हैं, उत्पन्न नहीं होते परंतु अनंत नहीं है शांत हैं ज्ञान होने पर इनका अंत हो जाएगा जब माया और अज्ञान नष्ट हो जाएंगे तब जीव भाव भी समाप्त हो जाएगा एक ब्रह्म ही शेष रहेगा अन्य सभी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे जिज्ञासा संवादी और विसमवादी भ्रम क्या है समाधान जहाँ भ्रम से पकड़कर भी आप वास्तविकता को फल को प्राप्त कर लेते हैं ऐसा भ्रम संवादी भ्रम कहलाता है और जहाँ भ्रम होने पर आप वास्तविकता को या फल को नहीं प्राप्त करते वह विसमवादी भ्रम कहलाता है जैसे मणि की प्रभा में मड़ि भ्रांति हो जाए तो उसके पास पहुँचने पर आपको मणि प्राप्त हो जाएगी यह संवादी भ्रम का उदाहरण है यदि कहीं आपको दीप प्रभा में भ्रांति हो जाए तो उसके पास जाने पर भी आपको मणि प्राप्त नहीं होगी ऐसा भ्रम विसंवादी भ्रम कहलाता है उपासना एक प्रकार का संवादी भ्रम है उपासना में हमेशा आरोप होता है जो वस्तु ब्रह्म नहीं है उसमें ब्रह्मता का आरोप करते हैं विचार प्रधान साधन में आरोप नहीं होता वहां निश्चय होता है तत्वमसी आदि वाक्यों के आधार पर आप त्वम तथा तत्पदार्थ का शोधन करेंगे और शुद्ध चैतन्य में पहुँचेंगे तब वास्तविक एकत्व हो जाएगा उपासना में आप प्रणव को आधार बनाकर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा आरोप करेंगे जिस समय आप आरोप कर रहे हैं वह ब्रह्म है वास्तविक नहीं परंतु ऐसा करते करते आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे